दर्शन योग दर्शन जो लोग समाहित चित्त नहीं है वे भी तपस्या स्वाध्याय किए हुए सभी कार्यों के फल को ईश्वर में समर्पण के द्वारा योग में प्रवृत्त हो सकते हैं इन कृपयाओं से समाधि की भावना और क्लेशों का नाश होता है पश्चात प्रज्ञा का उदय और सत्व और पुरुष में भेद का ज्ञान होता है चित्त अविद्या से आच्छादित रहता है इसमें मिथ्या ज्ञान होता है और भ्रांति होती है अतए चित्त को विशुद्ध करने के लिए मिथ्या ज्ञान का नाश करना आवश्यक है मिथ्या ज्ञान से ही क्लेश अर्थात विपर्य की उत्पत्ति होती है ये क्लेश वृत्ति के द्वारा फैलकर चित्त पर गुणों से अधिकार को दृढ़ कर देते हैं परिणाम को स्थापित करते हैं अव्यक्त से महत महत से अहंकार इत्यादि कार्य कारण की परंपरा को अभिव्यक्त करते हैं तथा आपस में अनुग्राहक बनकर कर्मों के जाति आयु तथा भोग रूप फलों को संपन्न करते हैं अर्थात कर्मों से क्लेश और क्लेशों से कर्म इस परंपरा को चलाते रहते हैं क्लेश के भेद क्लेश पांच प्रकार का होता है अविद्या अस्मिता राग द्वेष तथा तो अभिनिवेश से से तथा तो अनात्म में क्रमशः नित्य शुचि सुख तथा तो तथा आत्मा का ज्ञान रखना अविद्या है है अस्मिता पुरुष तो दर्शन शक्ति बुद्धि है ये दोनों परस्पर भिन्न हैं इन दोनों को एक मानना अस्मिता है राग सुख के लिए अत्युत्कट इच्छा को राग कहते हैं द्वेष दुख के साधनों में जो क्रोध हो वही द्वेष है अभिनिवेश मृत्यु भय यह जीव मात्र के लिए स्वाभाविक है इन क्लेशों से कर्माशय अर्थात धर्माधर्म बनते हैं पश्चात इन्हीं से जाति आयु तथा भोग उत्पन्न होते हैं और पश्चात उनसे सुख और दुख होते हैं योग के साधन अष्टांग योग क्लेशों से मुक्त होने के लिए चित्त को समाहित करने के लिए योग के आठ अंगों साधनों का अभ्यास करना आवश्यक है ये है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान तथा समाधि पहला यम कायिक वाचिक तथा मानसिक संयम को यम कहते हैं जैसे अहिंसा सर्वथा तथा सर्वदा सभी भूतों के ऊपर द्रोह न करना सत्य वचन में और मन में यथार्थ होना अर्थात जैसा देखा या अनुमान किया या सुना उसी प्रकार वचन और मन को रखना पर द्रव्य का अपहरण न करना और न उसकी इच्छा करना ब्रह्मचर्य इंद्रियों में विशेषकर गुप्त इंद्रियों में लोलुपता न रखना अपरिग्रह पर द्रव्य को स्वीकार न करना ये यम हैं इनका पालन आवश्यक है दूसरा नियम नियमों का आवश्यक है नियम ये है शौच संतोष तपस्या स्वाध्याय तथा ईश्वर परिधान इसके अर्थ तो स्पष्ट ही है तीसरा आसन चित्त को स्थिर रखने वाले तथा सुख देने वाले जो बैठने के प्रकार हैं उन्हें आसन कहते हैं जैसे पद्यासन वीरासन भद्रासन आदि स्थिर आसन से मन तथा वायु भी स्थिर होती है और शेतोष्ण द्वंद्व क्लेश नहीं देता चौथा प्राणायाम स्थिर आसन होने से स्वास्थ्य तथा प्रश्वास की गति के विच्छेद को प्राणायाम कहते हैं पांचवा प्रत्याहार अपने अपने विषयों से इंद्रियों को हटाकर उन्हें अंतर्मुखी करना प्रत्याहार है छठवा धारणा चित्त को किसी स्थान में स्थिर कर देना धारणा है जैसे नाभि चक्र में इष्ट कमल में अथवा किसी बाह्य वस्तु में ही चित्त को स्थिर करना भी धारणा है सातवां ध्यान किसी स्थान में ध्येय वस्तु का ज्ञान जब एक प्रवाह में संलग्न होता है तब उसे ध्यान कहते हैं इस स्थिति में एक समय में एक ही ज्ञान का प्रवाह रहता है दूसरा उसके साथ मिश्रित नहीं होता ध्यान में ध्यान ध्येय तथा ध्याता का पृथक पृथक भान होता है समाधि ध्यान ही ध्येय के आकार में भाषित हो और अपने स्वरूप को छोड़ दे तो वही समाधि है समाधि में ध्यान और ध्याता का भान नहीं होता केवल धेय रहता है उसी के आकार को चित्त धारण कर लेता है एक प्रकार से उस अवस्था में ध्यान ध्याता तथा धेय, तीनों की एक सी प्रतीत होती है धारणा ध्यान तथा तो समाधि इन तीनों के लिए संयम एक शब्द है संयम में सफल होने से प्रज्ञा या आलोक का उदय होता है एक भूमि पर अधिकार प्राप्त करने पर ही दूसरी भूमि में संयम का उपयोग किया जाता है